राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आधुनिक भारत के शैक्षिक चिंतक इस श्रृंखला में सुनिए कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन महर्षि अरविंद जिन्हें अरविन्दो के नाम से भी पुकारा जाता है एक महान दार्शनिक थे शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक लैटिन फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए इस बीच उन्होंने धर्म इतिहास राजनीति साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की 1914 में मीरा रेशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माता जी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अर्विंद अंतर राष्ट्रिय शिक्षा केंद्र की स्थापना पॉंडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कारेरत है। देन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है आहा वाकई यहां के सुबह में कितनी मनोहर है इन 2-4 दिनों में ही मुझे यहां की हर चीज से लगाव हो गया है यही तो हमारा उद्देश्य है हम्म हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहां आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए सुबोध जी अब तक तो हमने यहां के सभी विभागों शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है पर अभी असली काम बाकी है असली काम वो क्या है भला राम कृपाल यही कि मैं जानना चाहता हूं कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है हम्म राम कृपाल जी इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया हम्म वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व हां मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया जी उस समय मैं बहुत छोटा था यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी अच्छा तब यह विद्यालय ऐसा नहीं था बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था हम उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे हम श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा जी शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए बाद में 1908 में वो जेल भी गए इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी वो क्या था सुभाष जी श्री अरविंद कहा करते थे जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है जी बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है जी विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए अपने राष्ट्र समाज और समय के अनुकूल इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए तथ्यों की जानकारी देना डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके हम्म अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे आ, मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी जी वो इसे उपयोगी मानते थे पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी सुनो राम कृपाल बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी जी जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे हम्म इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा हां हां क्यों नहीं भाई इस आश्रम में जहां बैठे हैं हां पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है और ब्रह्मचर्य राम कृपाल जी ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एक काग्यता थी जी वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतनी था आज तो उबाऊ होते जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था ऊपर से बस्ते का बोझ अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम अरे हां सुबोध जी पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं जी पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक पहली पद्धति जरा आधुनिक है जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है जी हां पर इसका नतीजा यह होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान 1 साल में हो सकता है वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता हम जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा बिल्कुल ठीक वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो ना कि बनावटी या कठिन वो इससे भी इंकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे जी अब आप यह बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा हम असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है हम hmm. जैसा कि मैंने बताया शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए जी अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है अध्यापक सिखाने वाला न होकर सहायक और मित्र हो वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे छह इंद्रियों में भला यह कैसे हो सकता है हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं <laughs> दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस ओ ये पांचों इंद्रियों दृश्य श्रव्य ध्यान स्वाद स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है जी श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है कुछ थोपना या लादना नहीं वो तो छात्र को बस यह बताएं कि उसमें कौन-कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करें शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है जी हां उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है के वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके जी बिल्कुल श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक-ठीक व्याख्या माताजी करती हैं जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया माता जी ने पॉंडिचेरी के आश्रम में भी श्री अर्विंद के विचारों को व्याभारिक रूप दिया श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया माताजी ने एक नई दुनिया नई मानवता नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार यहां किसी भी जाति भाषा धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेश है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अर्विंद के बारे में पॉंडे चेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लोटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा। श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख विजय शर्मा निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजुमेनी राम मेनी और प्रवीण शर्मा ध्वनयनकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निমাण सेhiयोग, dau del चवेdi, तथा निर्माण eव pस्stuuti, agi hor.